विचार दूसरे पक्ष का चल रहा था, था श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि लक्षण ब्रह्म विशेषण दर्शय। श्रोत्रादि का जो श्रोत्र, इत्यादि लक्षणों वाला जो ब्रह्म है उसको विशेष रूप दर्शाओ ऐसे कहे जाने पर आचार्य कहते न शक्य थे दर्शितुम नर्शित न विद्वान ने विजा नहीं कर दिया है नक्य थे दर्शितुम कस्मात क्यों क्योंकि न तत्र चक्ष गुर्वत सर्वत्र विशेष यथे शिष्यादिथि बाक्य मंत्रों का शेष मंत्र का जो है उसका अर्थ ही कर लेना जो पहले क्या नक्ष चक्षर गाघ न मोह नीजानी मो यहां तक का वही अर्थ है अवतरणिका का अदर क्या शिष्य का प्रश्न का स्वरूप अंतर पड़ गया बाकी वही अर्थ है अंतर क्या है फिर दूसरे पक्ष में कहते यथात अनुशिष्या जो वा वा शब्द है उसका अर्थ तो बदल जाता है यहाँ क्या अर्थ होगा यहाँ यथ अनुष्यात मैं क्या प्रतिपादय वहां अनुशिष्या अनुशासन कुरयाद अथवा प्रवृत्ति निमित्त भवे अनुशिष्यात्थ पहले पक्ष में क्या अर्थ था अनुशासन कुरियात अनुशासन करने का मतलब इंद्रियों का प्रवृत्ति का निमित्त जैसे घटा दिया वैसा ब्रह्म भी विषय विधेयक निमित्त होना यह अर्थ किया था वहां पर निमित्त घटा दिए थे विषय विधेयक प्रवृत्ति के निमित्त जैसे घटा दिए इंद्रियों के इंद्रियों का विषय क्या है इंद्रियों की प्रवृत्ति का निमित्त है उसी प्रकार से जिससे ब्रह्म भी एक विषय हो जाए ताकि इंद्रिया भ्रम को भी पकड़ने के लिए प्रवृत्त हो सके ऐसा पहला पक्ष था ऐसा नहीं बता सकते हैं तथा अनुशिष्यासा तो नहीं होगा ब्रह्म भी इंद्रियों का विषय हो जावे अर्थात ब्रह्म भी इंद्रियों का विषय विद्या प्रवृत्ति के निमित्त होवे यह कैसा हो सकता है यह बात हम न सामान्य रूप में जानते हैं न विशेषण रूप जानते हैं इसे हम तुम्हें इस प्रकार से समझा नहीं सकते ये पहला पक्ष था अब दूसरे पक्ष में भी कह रहे हैं प्रतिपादन नहीं कर सकता हूं अंतर हो गया। पहले वो इंद्रियों का विषय हो सकता है इस विषय में हम नहीं कह सकते हैं और अब वो ब्रह्म के बारे में ही प्रतिपादन नहीं कर सकते यथा ये, ये तो शिष्यात् प्रतिपादित जैसा दूसरा कोई प्रतिपादन कर देवे वैसे हम नहीं कर सकते तुम्हारे अन्योपि लिएख्या कर रहे देखो प्रतिपादित अन्योपि, शिष्यान इतो अन्येन विधिना अभिप्राय क्या है अभिप्राय है अन्योपी आचार्य अन्योपी आचार्य अन्य जो कोई भी आचार्य है वो शिष्यान प्रति शिष्यों के प्रति इतो मैंने ये जो हम बता रहे तरीका मैंने ये जो मैंने बताया इसकी इसकी अपेक्षा से अन्य ने भी ना अन्य विधि के द्वारा भी अन्य विधि क्या होगा तत्व ऐसे समझाया ना श्वेत को बाप ने हम ब्रह्मा बोल दिया किसी ने प्रज्ञान हम ब्रह्म कह दिया अन्यन्न विधियों के द्वारा भी लोगों ने इस को जैसे समझाया है उस प्रकार किसी विधि के द्वारा भी मैं तुम्हें समझा नहीं सकता इति विप्रायः अन्योप्याचार्यः इतो मने ये जो हम अभी शुर्त शुर्त इस प्रकार जो मैंने तुम्हें समझाने कोशिश किया है इससे भी जो भिन्न विधियां हैं अन्य विधि अन्य प्रकार से विधि से अन्य तत्पर अन्ेणस नहीं अकारेण जैसा समझाते हैं वैसा हम तुम को प्रतिपादन नहीं कर सकते ऐसा पूर्वान्व करूंगा फिर भी चेड़ा छोड़ता नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता है ये भ्रम तत्व ऐसे कैसे होगा कि आपके अंदर प्रतिपादन ना हो हैं? जैसा चेड़ा नचिकता पीछे पड़ के हम राजेगा आप जैसे वक्ता और नहीं जान सकते ऐसे हो सकता आपसे अलग कोई श्रेष्ठ वक्ता इस, इस विषय में हमको मिल नहीं सकता ये नचिकेता ने कहा था चिड़े कहते सर्वताप ब्रह्म बोध सर्वत हर प्रकार से विचार करके आप जो किसी भी किसी, ने किसी प्रकार से हमारे लिए ब्रह्म का बोध कराइए तब आचार्य तो देखो भाई हम तो परंपरा के अनुसार बोलेंगे हम तो अपने बुद्धिमान से कुछ नहीं बताएंगे तेरे को ना हमारे दिमाग से चली नहीं सकती है बस तुमको जो हमारे आचार्य ने जैसे बताया हुआ है वैसे ही वही वै तुम्हारे लिए बता दूंगा ठीक है कोई बात नहीं आपके आचार्य को क्या बताए हैं इस ब्रह्म के बारे में वही आप हमें बता दो जैसे मैत्री की गति है आप जो साधन जानते हैं अमृतत्व का वो हमें बताए हमें नहीं करे ये बताओ वो बताओ ऐसे बता करो कुछ नहीं हम नहीं जानते आपने स्वतः बोल दिया वित्तीय पूर्णाद पृथ्वी न अमृत संपूर्ण सब साधनों से युक्त होगा पृथ्वी पिता तो महारानी बन जाएगी तो भी तुमको अमृत प्राप्त नहीं होगा इसलिए जब पृथ्वी होकर मैं महाराणी होकर प्राप्त कर सकती हूँ तो तीनों लोगों का भी सबका लो। सब महाराणी हो जाओ तो भी मेरे को अमृत मिलने वाला नहीं है वो अनुमान समझ गई इतने से और कहने लगे यार जो साधन बता जानते वही हमें बताइए अमृत का तब शुरू कर दे पतियों काम आए पति प्रियो बहुत इत्यादि इत्यादि उसी पर चेड़ा का कहना है हा? कोई बात नहीं आप जिस प्रकार से जानते हैं जैसे आपके आचार्य ने आपको समझाया वही प्रक्रिया हमको बता दी तब सुनो क्या है अन्य देव तदिता आगम बस ये आगम है उपदेश पारंपरिक आहित संबंधा आगमम मैने आनंद का आगम का मतलब क्या उपदेश पारंपरिया यही उपदेश की परंपरा है ऐसे ही उपदेश दिया जाता है इस ब्रह्म के बारे में यह उपदेश की परंपरा है इस परंपरा को ही मैं तुम्हारे लिए आचार्य आगमम आहा ऐसा है आगमस्य अर्थ आगम कर गया है हा? तो उसको भी स्वयं समझाते वहां अन्य देव देविता तो विदित अविदा पर इसलिए ये जो परंपरा से प्राप्त आगम का अर्थ क्या होगा इसका अर्थ तो कहते विदित अविदित से दोनों से भिन्न है वो अक्षम विदित से भी भिन्न है कार्य कारण उभय से भिन्न है वो मैंने कार्यता और कारणता उभय से रहित वो विदम कार्यम व्यक्तम अविदम कारणम अव्यक्तम तदुभय भिन्नम वो दोनों प्रकार के स्वरूप से वो भिन्न है अर्थात तो कार्य रूपा भी नहीं है कारणात्मक भी वो नहीं होता कार्यकान से परे है वो यो ज्ञाता और ये भी जोड़ दिया वाष्यकार ने जो उसे जानेगा वो वही हो जाएगा वही है वो हो जाएगा भी नहीं सै सवे ऐसा नहीं बोल रहे भवती भी नहीं सै वही वो है बस जो उसे जानेगा वही वह है सायवा वह पर टेपण कर ज्ञाते वही आत्मा इत्य क्योंकि ज्ञाता ही आत्मा है ना और कोई अलग तो है नहीं वो अहम अस्मी जाना नहातरी व आत्मत्व अनुभव सार्लौकिकवाद मैं हूं जानने वाला इन सब जगत को इस प्रकार से जो है आत्मत्व का अनुभव सभी लोग जानते हैं इसलिए सबसे पहले योग निद्रा में क्या कराते हैं आपको अपने इस शरीर से अलग कराते मैं ये दायना पैर नहीं हूँ मैं दाहिने पैर को देखने वाला हूँ मैं बायां पैर नहीं हूँ मैं बायां पैर को देखने वाला हूँ मैं दाहिने हाथ नहीं हूँ मैं दाहिने हाथ को देखने वाला हूँ मैं बायां हाथ नहीं हूँ मैं बायां हाथ को देखने वाला हूँ मैं धड़ का भाग नहीं हूँ मैं धड़ को देखने वाला हूँ मैं ये सिर का भाग नहीं हूँ मैं सिर को देखने वाला हूँ ये जो शरीर पूरा इस जीवन पर लेटा हुआ है ये शरीर में नहीं हूं ये शरीर को देखने वाला मैं। हूं आम अस्मी जाना नहा जानने वाला ये सारे चीजों को वो मैं अरे सारे जगत को देखने वाला मैं हूं सारे ब्रह्मांड को देखने वाला मैं हूँ ऐसा जो मैं वही मैं सो ब्रह्म हूँ इस प्रकार से जानना पड़ता है सार सारलौकिक सारी दुनिया में इतना हिस्सा थोड़ा बहुत सभी समझते ही है सर्वात्मको हेतु का ही विस्तार कर रहे हैं सर्वात्मकत्ोक्ष विषयत्व इंद्रिय का विषय क्यों है क्योंकि सर्वात्मक है जो सर्वात्मक तो होता है वो इंद्रिय का विषय नहीं होता यथा आकाशा बल्कि सर्व्यात्मकत्वे तो वो इंद्रिया का विषय नहीं हो सकता तो सर्वात्मक तो हो जाए इंद्रिय का विषय कैसे होगा वह इंद्री रूप भी है क्योंकि इंद्रियों का भी अधिष्ठान है वो ब्रह्म इंद्री रूपी दृश्य का भी अधिष्ठान उसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता यहीं पर हम लोग दृष्टांत सुनाते हैं कि सर्वात्मक होने के नाते अन्य ने विधि ना कहा था ना अन्य विधियों से लोगों ने समझाया लेकिन मैं वो अन्य विधिया नहीं जानता हूं अन्य अन्य भी बताते हैं तो आदि तो प्रक्रियाओं को भी बनाया गया तो मैं हूं। शुरत्र सो प्रान सो गच्चती, गच्चती ना ना यही प्रक्रिया जानता हूँ श्रोत श्रोत्र वाच हो वाचम सब प्राणस प्राण मनो स मनो यक्षर गाक गए भयसो हमको भी अन्य निधि है सर्वात्म है तो भैंस भी तो ब्रह्म भैंस का अधिष्ठान भ्रम होने से है अधिष्ठान से आखेद करता हो आप क्या कहेंगे भैंस भी ब्रह्म है ये पहले कहना पड़ेगा और बाद में कहना पड़ेगा अरे भाई ब्रह्म नहीं है अरे चित्र का कपड़ा हो जाए क्या चित्र कपड़ा नहीं है चित्र कपड़े पर कल्पित है पहले समझाने पर तो तो यही पड़ता है अरे चित्र जो देख रहा है ना यही कपड़ा है चित्र कपड़ा है। चित्र में ही कपड़ा चित्र कपड़ा कह दिया जाएगा फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं चित्र चित्र कपड़ा कपड़ा हो जाएगा? फिर कौन सा है? चित्र चित्र है कोई सबसे अलग है अत सब उसमें अतः आप चित्रों से भिन्न कपड़े मात्र को देखो ये में नहीं जाना पड़ता उसी प्रकार भयंसों में भी तो किया सारा ब्रह्म कल्पित्र भैंस है तो भैंसू उसी में है अच्छा भैंस ही ब्रह्म है ऐसे पहले कह देना पड़ता फिर भी समझा नहीं, नहीं।, नहीं है में तो में कल्पित है भाई तुम ब्रह्म हो तुझमें भैंस कल्पित है ले जाना पड़ता इसीलिए कहें हतः सर्वात्म ज्ञातु हो ज्ञातंत्र विदिताद विदिताद अन्य सर्वात्मकत्वाद की व्याख्या कर रहे हैं स्वयं अभी क्योंकि सर्वात्मक है का मतलब क्या है क्योंकि विद्युत भी है और अवितात्व भी है अर्थात वह वास्तव विद्युत से अन्य भी है अविद्युत से भी अन्य है कैसे वो समझा रहे अद सर्वात्म ज्ञात जो सर्वात्मा ज्ञाता है वह दूसरे ज्ञाता की अपेक्षा नहीं रखता ज्ञातंत्र ज्ञातंत्र दूसरा कोई ज्ञाता इसको जानने वाला नहीं है जैसे मृणमय घट है लेकिन मृणमय घट को जानने वाला मृत्यु घट दोनों से भिन्न कोई दूसरा है है ना इसका सर्वात्मा है सर्वमय जो आत्मा है उस आत्मा को जानने वाला सरोवर आत्मा से भिन्न कोई दूसरा है क्या नहीं इसके लिए सर्वात्म त्र भाव विदित कौन होता है विदित कौन है घटारी क्यों उसको विदित कहते हैं क्योंकि उससे भिन्न जानने वाले आप हैं एक वस्तु हो और उससे भिन्न जानने वाला दूसरा वस्तु हो उस दूसरा जो जानने वाले दृष्टिकोण में पहला क्या कहा जाता है विदित है उसी प्रकार से एक है जो सर्वात्म भूत ज्ञाता एक है वस्तु है मान लो और यह वस्तु को विदित यदि कहाना होगा तो हमें क्या कहना पड़ेगा इस ज्ञात को जानने वाला कोई दूसरा है ये भी ज्ञाता है पहले हम इसे दृष्टान देते हैं घट को. जड़ को ले लो घट इसको हम घट को विदित क्यों कहते हैं कि जान लिया जाता है या जान लिया गया है ये क्यों कहा जा रहा है कौन है वो जानने वाला उससे भिन्न होता है यात्रंतर विद्यमान जब होगा तब पूर्व वस्तु क्या होता है ज्ञात होकर के उसमें विजित संहतम विजित मया ऐसा बोला जाएगा लेकिन जब सर्वात्म रूपा ज्ञाता क्या है सर्वात्म रूपा जो ज्ञाता है उसको जानने वाला कौन है दूसरा कोई है नहीं है जब दूसरा नहीं है अतएव दूसरा जानने वाला न होने के कारण से यह विदित नहीं रहा इसलिए उसको भिन्न कहा जाता है। समस्या खड़ी को को तीसरा तीसरा को को तो हो, हो जाएगी एक ज्ञाता को जाने वाले दूसरा ज्ञाता है दूसरा ज्ञाता को जाने वाले तीसरा ज्ञाता है कहते होता तो ऐसे ही है संसार में तो गुरु को शिश ने जाना शिशु गुरु को जाना इन दोनों को भगतने जाना अब भगत को जगत नहीं जाना आ, क्योंकि कहावत है ना, भगत ठगत है जगत को भगत ठगत है जगत को तब तो पैसा कमाता है फिर भगत को ठगत है संत संत को ठगत है महंत और बड़ा हो जाएगा फिर एक दूसरे को जान रहे हैं ना हम लोग ये भी ज्ञात हो भी ज्ञाता है वह ज्ञा तो इस ज्ञात को जान रहे, रही ज्ञात उस ज्ञात को तो जान रहा है ना तब कहते नहीं नहीं ये भी नहीं हो सकता न न सवे वेत्ता। लेने आत्मा ऐसा नहीं हो विशिट चीज को आप ले सकते हो चैत्र मैत्र को जाना मैत्र चैत्र को जाना वहां पर है क्या विशिष्ट चैतन्यों को जानने की बात है सामान्य को नहीं सामान्य की जहाँ बात आती है तो सर्वात्म भाषा का जानते शुरू कहा कि सर्वात्म ज्ञाता विशिष्ट ज्ञाता को नहीं लेना ज्ञातो ज्ञातो ज्ञातो हो हो न विशिष्ट एक अन्य जानते एक अन्य विदित नहीं एक के प्रति दूसरा विदित हो जाएगा चैत्र को मैत्र विदित है मैत्र को चैत्र विदित हो जाता है विशिष्ट में तो इन हमें इसलिए विशिष्ट को नहीं लेना है तो सर्वात्म उदय जाता है सामान्य वह स वे सर्वाम वह समस्त व्यक्ति को जानता है नाता शुत्र प्रसाद तीन उन्नीस थ्री नाइनटीन उसका कोई वेत्ता कोई दूसरा कोई उसका वेत्ता नहीं है ऐसे तो साफ साफ कर दिया। मंत्र वर्णा यह मंत्रण स्पष्ट कर रहा है इस पर दो नंबर टिप्पणी बड़ा सुंदर है देखिए सर्वात्म नस्तु अस्तु ही व आत्मा ज्ञाता ही आत्मा मान लिए लेकिन फिर भी एको ज्ञाता आत्मा अपरेण आत्मा ज्यात्रा ज्यात्रा न ज्ञात्रा जाए तय ओत्र नाम का व्यक्ति है वह एक दूसरा आत्मा जो मित्र नाम का उसके द्वारा जाना जाता है सर्वत्र आत्मसो जय तुम सम्भ इधर सारी आत्मा क्या हो जाएंगे एक दूसरे का सर्वात्मा ये कर सकते हैं सर्वात्मा के द्वारा विदित होने से क्योंकि यहां पूर्व पक्ष जो यहां को जान पूछ रहे हैं टिप्पण कर उठाए हैं सर्वात्मा कर क्या करेंगे सर्वेशम आत्मा ऐसा करेंगे सर्व आत्मा ये सर्वात्मा करेंगे क्या लेंगे सर्वेशा आत्मा लोगे तो यह आपत्ति है सभी के अंदर रहने वाला आत्मा अलग अलग है एक आत्मा दूसरे आत्मा को जान रहा है आत्मा, सर्वेशा आत्मा ये सब गलत है सर्वस्विन सर्वेश उपाधिश विद्यमानो यो आत्मा तत्व भिन्न अभिनवा तरेको आते ठीक नहीं इसलिए हाँ क्या करेंगे आप इसके बाद उठाने के लिए जान बुझे ट्रिप्पण बता बताते हैं तो कवि गात्रिक विदित से भिन्न कहाँ रहा विदित ही रहा वो एक दूसरे को द्वारा तो तो जाना जा रहा है इसे विदित हो गया वो सर्वात्मत्वादी थी सर्वं ज्ञात आत्मा यस्य स्वरूपम बहुरी समास पर कमदारे भी बल्ले लाघव है लेकिन वो लक्षित देने वाला नहीं है इसलिए वो भी त्यागना पड़ा बहुरी समास सर्व एव आत्मा भी नहीं इस घटा जी आत्मा है। ये भी कहना गलत है इन सभी का आत्मा कहना भी गलत है इन सभी में आत्मा यह कहना भी गलत है किंतु क्या है सर्वाम ज्ञात्र जातम जितनी भी ज्ञाता करके हर व्यक्ति अनुभव अपने आप को कर मैं ज्ञाता हूं मैं ज्ञाता हूं मैं ज्ञाता हूं करके जितने भी हैं यह सब हैं आत्मा स्वरूप जिसका वो तत्व का नाम ही सर्वात्म ये समझो एको देवा सर्वभूतेश गुढ़ नान्य ददोस्ती दृष्टि इत्यादि श्रुतिव्य ज्ञातुर्भेदा भावात ज्ञाता में कोई भेद ही नहीं है इसलिए अभेद पर सर्वेशु या आत्मा उसमें भिन्नम्बा बोला था ना मैंने भिन्नबा अभिनम्बा भिन्न एक तो अन्योन्य ज्ञातृत्व तो आ जाता है तो तो इसलिए क्या पक्ष लेना है अभिन्न ज्ञातुर्भेदा भावात नोक्त शंका है नो, नो एक और जोड़नी चाहिए भावान नोक्त है ना दो न होनी चाहिए टिप्पण में है शुद्ध हो गया इसका मतलब भावात भावात्त शंका अवतरती इति इसलिए एक आदशी आशंका ही नहीं हो सकती है सारीपत्तियां भंगो या बौरी समाज के अदर पर चलेंगे शब्द तब करके के भाषा शब्द का घटता है सर्वात्मता और केवल मंत्रवर्ण में ही नहीं है, इति नहीं है के वृद्धांडक में भी है द्वितीय अध्याय चौथे ब्राह्मण चौदवा सूत्र टू फोर फोरटीन में आता है ज्ञाता सकल उपायों में उस ज्ञाताओं को किससे जानोगे अरे कोई दूसरे से तुम जान नहीं सकते उसका कोई दूसरा कोई ज्ञाता नहीं है इस ज्ञाता का जब दूसरा ज्ञाता नहीं है तो यह ज्ञाता दूसरे ज्ञाता के तरह विजित नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई दूसरा ज्ञाता ही नहीं है तो विदेश होगा उससे अतएव से भिन्न सिद्ध हो गया विदित तस्मा व्यक्तमे विदिता जो व्यक्त है वही विदित है जो व्यक्त होता है वही उदित हो, विदित होता है हनुमान बड़ा सुंदर दिया आत्मा विदिता व्यतिके इति टिप्पण में तीन नंबर टिप्पण में दिया आत्मा विदित से भिन्न है क्यों ज्यात त्ञाता होने से दृष्टान क्या लेना व्यतिरेके घटर मनाना दृष्टान व्यतिवध मने त्य जो ज्ञाता नहीं है वो क्या नहीं है विदित से भिन्न भी नहीं है अर्थात विदित जो ज्ञाता नहीं होगा वो जरूर विदित होगा जैसा कौन घट वो ज्ञाता नहीं है आते वो विदित है मतलब ये जो बोलते हैं हम लोग इसका अनुमान का, का दृष्टान जैसा होता है वैसे व्यतिरेक घट यद आप दूसरा भी पक्ष दिखा रहे सर्व अनात्मजातम आत्मा स्वरूप अध्यस्तत्वा जो कुछ भी अनात्मा है ना वह को आत्म स्वरूप मान लो क्यों अध्यस्तत्वा स्वरूप अध्यस्तत्व स्वरूपाध्यस्तुने स्वरूपे अध्यक्ष स्वूपाध्यवा सब सब समाज समझ रहा क्योंकि ये सब कहा अध्यक्ष हैं ये सारा अनात्माओं को हम आत्मा क्यों मानना चाह रहे हैं सर्व कल ब्रह्म क्या कर बोल रहे हैं पर अभी ये सब क्या है? आत्मा ही हैं। क्यों ये सब स्वरूप में अनात्मजातम किंबवदी आत्मा कथ्यस्तवाद अनातिरिक्त यूत तत्वाद ज्ञात आत्मा उससे जो भिन्न ही है ऐसा जिन सारे संसार का अधिष्ठान भूत तत्व है वही ज्ञाता है वही आत्मा है भाव व्याक्य जैसा श्रुत वाक्य है उसको वैसे के वैसे हेतुत्व सीधे सीधे भी घटा सकते हैं आप अध्यस्त जड़ जात अधिष्ठान चिदैक भाष्यता क्योंकि अध्यस्त संपूर्ण जो जड़ है ये कैसा है अधिष्ठान चित्त मात्र एक, एक, एक चित्त द्वारा ही भाष्योने से ज्ञात अधिष्ठान भूत आत्मा ही है ये आत्मा और ज्ञे नहीं होता है किसी को मन में रखते हुए ज्ञात आत्मा न ज्ञे ये अनुधार ने भी लिया था सर्वाधि तयम यथा घटी युक्त अवगंत आत्मा तो बन जाएगा। बना सकते इस प्रकार से समझाना चाह रहे हैं कि भाई जगत वास्तव में अध्यस्त है अध्यस्थ में कोई आत्मान नहीं हो सकता कि जो कुछ भी अध्यस्त है वह विदित है जो अध्यस्थ हो जाता है ना वो तत्काल ही विदित हो जाता है देखिए आपके मन में कुछ भी स्वरण हो खा तो मालूम होता ही नहीं होता है मन ने ये सोचा खटपट कर दिया अच्छा सोचा रहे तो मालूम होता है बुरा तो मालूम हो जाता है खट कैसे मालूम हो गया क्योंकि आप आपके में ही वो अध्यस्त है आपका प्रकाश स्वरूप है तो उसे कुछ भी टपक जाए खटो प्रकाशित हो जाएगा कुछ भी अध्यस्त करो क्रकाशित हो जाएगा इसलिए जो कुछ भी अध्यस्थ है वह आत्म प्रकाशित सामान्य तो चाहे हो, जाए। हो ही जाएगा। जो हो हो, हो तो तो हो ही जाएगा। पहले होता है गया इसलिए कहते हैं जो कुछ भी अध्यस्थ है वह अधिष्ठान के द्वारा प्रकाशित हो जाता है और अधिष्ठान का ज्ञात आत्मा के द्वारा इसे प्रकाशित हो गया आत्मनि इसीलिए तो है का मतलब क्या विदित क्या है व्यक्त ही है ही का दूसरा नाम विदित व्यक्त का मतलब कते अभिव्यक्त नाम रूप कार्यम कार्य में अभिव्यक्ति जो नाम रूपात्मक जो जगत है इसी का नाम व्यक्त है इसी का नाम विदित है। अन्यत ऐसा विदित यह व्यक्त इस जगत से भिन्न है आपका अभिप्राय अच्छा गीता ने तुक्ति देने की बात श्रुति भी हो गया और उसको समझा दिया व्यक्त क्या है अब और भी स्पष्ट उसको विस्तार से समझा रहे हैं तत तत् व्यक्त अषयवाद अंत अतएव अनेकवादुद्ध अतएव तलक्षण ब्रह्म विन व्यक्त वितेण अन्वय अल्प इंद्रिया विषय हो जाता है यानी शब्द क्या लेना इंद्रिया इंद्रियों का विषय हो जाता है और जो इंद्रिय का विषय हो जाता है वो अल्पम जो परिचिन्नमती है व्यक्त है क्या है वो नाम रूपात् जात संसार ये कैसा है वह वह अन्य विषयत्वाद अन्य विषयत्वाद मने इंद्रिय विषयत् आत्मा कैसा था क्या युक्ति देते पहले वहीं से शुरू हुई थी ना आत्मा इंद्रिय अविषेत्व और अविध क्या है इसलिए इंद्रिय विषयत्व जैसे अन्य विषयत्वा इंद्रिय विषयत्वात् इंद्रियो का विषय जो है वो कैसा होता है अल्पम अल्पम अने परिचि परिच्छि होता वो केवल परिचिन होता है कि नहीं सविरोधं आपस में विरोध भी खाती है जहाँ घटे वहां पट नहीं रहेगा जहाँ पट्टे वहां घट रहेगा एक दूसरे से लड़ते हैं कहते जा मैं जाऊक को नहीं बैठने दूंगा एक दूसरे से लड़ाई होती रहती है अर्थात एक के स्थान दूसरा नहीं दूसरे स्थान पर तीसरा नहीं इस तरह से कालतः परिचिन है, है देश तरचिन्न भी है और वसुत परिचिन अल्पम यह हो गया आपका कैसे परिचिता की प्रचन्नता लेंगे सविरोधन तो वसुत परिचिन है और अनित्यम कालत परिचिन्न कह ही रहे हैं इसे पहले वाले को देश परिच्छिन्न लेना तीनों प्रकार का परिच्छेद युक्त होता है विदित अल्प व्यक्त जो व्यक्त होता है तीनों प्रकार का परिच्छेद होगा और देश से परिचिन होगा वस्तु से परिच्छि होगा और काल से परिचिन्न होगा इसको शब्दों में कहा अल्पम से अनित्यम विरोध कैसा और स्पष्ट छाया तबीव जहां पे वहां छाया नहीं आ सकता छाया वहां हाथ नहीं होगा आपने यहाँ घड़ा रख दिया घड़ा रहेगा वहां बूतल परूतल पर उसी देश देशा अच्छे उसी खाल अच्छे देना कपड़ा भी रखो तो? दो नहीं रहने देगा घड़ा वहां पर मैं बैठा तो कहां जाएगा तो मेरे ऊपर रहेगा लेकिन तू भूतल पर नहीं रह सकता आप घड़े के ऊपर कपड़ा रख सकते हो लेकिन भूतल पर घड़ा रख सकोगे क्या जब गुतल भूतल पर घड़ा है तो कपड़ा नहीं हो सकता अब भूतल पे कपड़ा है तो वहाँ घड़ा नहीं हो सकेगा फिर कपड़े के ऊपर घड़ा रखना पड़ेगा एक ही रहेगा एक काला वचन एक दिशा भूतल में एक ही वस्तु रह सकता है दूसरा घुस नहीं सकता आत्मा ऐसा नहीं ना सर्वांतरिया में सर्वव्यापक है सर्वनियंता है सर्व सर्वरूप भी है कहा नहीं है वो नत यदि कहते हैं कैसा है वो अल्पम सविरोधम अन्य देशता और वसुद परिचिन्न वो निश्चित ऋण काल पर होगा ही अतएव इसके लिए इसलिए ये, ये सिद्ध हो गया विदित हमेशा कैसा होगा अनेकवात्म अनेक होगा और जो अनेक है वो निश्चित रूप शुद्ध हो ही नहीं सकता वो तो अशुद्ध ही होगा और इसलिए आती यही बात जो है शंकराचार्य जी ने बोला था शंकराचार्य जी अब जो, जो कहा से कहा ध्यान आ जाता है अनेकत्व शुद्धम उतने ढंग से उन्होंने इसको तो दूसरे ढंग से लिया कभी जिस दिन तुम अनेक हो, हो जाते हो तो अशुद्ध हो जाते तुम शादी किया अनेक हो गए तुम अशुद्ध हो गए तुम ब्रह्मचारी बने रहो तो तुम शुद्ध हो एकम शुद्धम ऐसा उन्होंने लिया अशुद्ध। कद अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हो जाते हैं दुनिया लफड़ा हो जाता है तो अशुद्ध तो आ ही जाता है और बाद में बोलते बोलते तो संन्यासी आप भी संस्कृतों ने कहा था आप भी अशुद्ध हो जाते हैं कैसे मालूम हो तो एक शादी नहीं किए लेकिन आप माया से शादी कर लेते हैं आश्रम बनाते हो फिर आप भी अनेक हो जाते हो मैं और मेरा पर इतना ही वो कहते मैं और मेरी कहता है तुम तो मैं और मेरा कहते हो इतना मैं और मेरी पत्नी है तो मेरा मेरा मैं मेरा ये आश्रम है बाद बराबर अनेकत्व मेरा छोड़ दीजियो मेरा कुछ ऐसे कार्यक्रम चिन्ह मान जी को एक लाख रुपए का दिया कलेक्शन किए थे कर टोटल कलेक्शन उन्होंने उसी समय ट्रस्टी को बुलाया तुरंत उसे हाथ पकड़ाया हॉस्पिटल में डाल देना हॉस्पिटल अकाउंट में हाथ मार दिया बस छुट्टी पाई मेरा कुछ नहीं गया आया इधर गया उधर कोई रिलेशनशिप मेरा नहीं कुछ अरे महाराज आपको दे रहा हूँ आप लीजिए चलो मेरा है आप दे रहे हो मेरा है ना एक लाख रुपया अभी समझ रहे हो नहीं। मेरा नहीं ये हॉस्पिटल का हॉस्पिटल बनी रहा था उस समय हॉस्पिटल के नाम पे दे दिया ये संतों का अपना तरीका है मेरा कर उसे मेरा तीसरे कहते हैं कि भाई अशुद्ध अशुद क्या है कहा है यह सारी चीजें विदित में व्यक्त में यह सारी समस्या अल्पम सविरोधम अनितम अनेकत्वम अशुद्धत्व विदित में विदित से अन्य न तदविलण ब्रह्म उसके लक्षण कौन है इसका मतलब क्या ये अल्प नहीं है अल्पमे अंत अंतम ये अनंत है ये अन्य सविरोधम था निर्विरोधमती अविरोधमी वो अन्यम दशुद्धम तुद्धम एक नंबर टिप्पण अन्यम अविरोधम नित्यम एक शुद्धं एवमे पदार्थ शोधन विद्य जिज्ञास न कर्तव्य इसी प्रकार से तत्म पदार्थ की शुद्धि तत्पदार्थ की शुद्धि प्रमुख पर रूप में चल रहा है तत्पदार्थ शोधन यही प्रक्रिया है उसका विद्युत से भिन्न जानो ये विद्युत कैसा है ये अल्प है परिचिन्न है वसुत परिचिन्न काल परिचिन्न है अतिव अनेक है है और ब्रह्म जो स्वरूप मेरा आत्मा है वो कैसा है मैं मैं अल्प नहीं हूं अन्य अर्थात देश परिच्छि नहीं हूं वस्तु तो इस शरीर से भी परिचिन नहीं हूं मैं केवल इस शरीर में हूं ऐसा नहीं इस शरीर भी हूं शरीर से बाहर भी हूं सर्वत्र हूं मैं सर्वव्यापक हूं मैं और काल तो परिचिन तो हूं नहीं अजरो अमरो, नित्यो शाश्वतो यम ऐसा मैं अतय मैं नित्य नित्यत्वे व निश्चित रूप मैं शर्रादि वाला हो करके अनेकत्व वाला नहीं हूं मैं एकमेव द्वितीय ब्रह्म हूं अतएव शुद्ध बुद्ध गुप्त स्वभाव ऐसा चिंतन करना चाहिए यह दिखाने के लिए जानकर भाषिकार ने इतना कहा है अस्तुत इस समझ चलो भाई कार्यात्मक जगत ब्रह्म नहीं है कारण रूपा ब्रह्म मान लो कारण मान लिया जाए ब्रह्म में ये कारण ही है ब्रह्मांड लो तद ही नहीं हो सकता न क्यों विज्ञान अनपेक्ष विज्ञान ये दसवा सूत्र वाक्य है विज्ञान अनपेक्ष विज्ञान ये अनपेक्ष रहा है इसलिए अलग सूत्र बल्कि एक और सूत्र भी प्रयोग करेंगे विज्ञान का अनपेक्ष क्यों है अनपेक्षम सिद्धत् ऐसे कहेंगे अनपेक्ष क्यों है वो ये सिद्ध वस्तु है वो सिद्ध वस्तु की अपेक्षा किसी की अपेक्षा ही नहीं होती सिद्ध वस्तु को आगे कहेंगे दो पंक्ति बाद ही आ रहा है और कला सूत्रवादेक्ष समर्थन करने के लिए है लेकिन हेतु तो भिन्न हो जाता है इसलिए वो अलग माना गया यदि यद ही अविदितम यदितम तद विज्ञानापेक्षम कि जो आवेदित होगा वो विज्ञान की पेशा करता है कि यह आपके दिमाग में भी देखो ना कोई चीज आवेदित हो उसको जानने के पेशा रखती है आप क्यों आ रहे हैं बताइए क्यों आ रहे हैं क्यों जानना क्या जानना क्या जानने आ रहे हो कुछ नहीं जानते हो उसको जानने आ रहे हो ना फिर ये मानना पड़ेगा कुछ नहीं जानते हैं उसको जानने के नहीं तो आ रहे हैं क्या नहीं जानते के पंक्ति लगाना नहीं जानते होंगे उसी को तो लगाने आ रहे हैं कुछ नहीं तो इतना मानना तो मानना वैसे तो अहम ब्रह्माष्टमी आप सब जानते ही को तो, तो, तो आप जानते हैं अर्थ तो भी जानते फिर क्यों आ रहे है? फिर भी आ रहे हैं इसीलिए क्योंकि आपको तो भाषा पंक्ति लगाना नहीं आता है अपने घर में बैठे हुए तो सोचे एक बार चलो किसी के मुंह से सुन लेंगे इसलिए उसको जानने आ रहे हैं न्यूनतम मान लिया जाएगा ना हमें क्यों कहें आप ब्रह्म ज्ञान मूर्ख इसलिए आ रहे हैं है? पशु है इसलिए आ रहे हैं ऐसे तो फिर कहा जाएगा ये मान के चलते हैं कि आप महावाक्यों को जानते हैं वेदांत को पढ़े लिखे हैं सब कुछ है सब सुने हैं, समझते हैं जानते हैं वेदांती हैं, फिर भी आते हैं सुनने के लिए इसका दो तो ही कारण हो सकता है या तो भाष्य पंक्ति अपने आप घटा नहीं पा रहे हैं उसको घटा के लिए आ रहे पंक्ति के अर्थों को सही सही आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं इसे अविदित है आपको भाष्यार्थ अविदित भाष्यार्थ को विदित करने के लिए आप आ रहे हैं उसके विज्ञान के अपेक्षा अथवा अभ्यासार्थ आ रहे हैं दृढ़ीकरणार्थ जानते हैं भाष्य पंक्ति को जानते हैं और शब्द को जानते हैं हमसे बढ़िया भी बोलना जानते होंगे फिर भी अभ्यासार्थ आ रहे हैं ये हो सकता है लेकिन क्यों आना है अभ्यास के लिए वो भी? इसीलिए अभी तक वह सम्यक विदित नहीं है अविदित है सम्यक अनुभूत वह अभ्यास के भी क्यों जाएगा है ना इसलिए वो भी नहीं होता अगर होता इसलिए है या तो आपको अविदित भाषिका पंक्ति या सम्यक अविदित है ब्रह्मी सब पढ़ लेने के नारद जैसे सारा सा पढ़ लिया अब भी कुछ अविदित रह गया सब पढ़ा क्या नहीं पढ़ा जैसे अन् कुमार के भी शायद नहीं पढ़े वो पढ़ लिया है जो सुना रहा है लेकिन जो है अभी ब्रह्म उसके लिए अविदित ही था कि ये मान रहा है तरदीशो का आत्मविद और खुद का कशो भी बिता नहीं है इसलिए हो गया है संत कुमार के पास इसलिए आज का कहना है कि विज्ञान और अपेक्षक पास की व्याख्या करेंगे